लेसन ट्वेंटी नाइन पेज नंबर टू जीरो वन बर्फ पिघल गई मुझे आपका पत्र मिल गया बचाओ यह मुझे मार डालता है अहमद ने ही हमको रोके रखा कभी बेबसी से पूर्व की तरफ देखे जा रहा था पेज नंबर टू जीरो टू नंबर दबाए जाइए कभी तो मिलेगा मैं तुमसे कहे देता हूँ कि वापस जाओ बचाओ या मुझे मारे डालता है जब तक मुझ में शक्ति है मैं काम किए जाऊँगा बर्फ़ पिघली जाती है कुली भागा गया और सामान ले आया वह औरत सारा काम करके चली गई वे लड़के साथ चले आए लिफाफा आपकी मेज पर रख दिया गया है गवाह को गोली मारकर हत्या कर दी गई गवाह बेबसी हत्या